छत समझा के सम निकला चा तू रात करीतीत प्रेम में समझ झक देख तेरा

कट जाए ना मेरी जिंदगी कट जाए ना मेरी जिंदगी तेरी कल पर

जुल्फ जो बिखरी के बीन सफेरे आ गए

चली ग मुठिया रे बैसाखी वाले मेले में चली ग मुठिया